अब 190 सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र से विद्वानों के गुण कर्म स्वभावों का वर्णन करते हैं भावार्थ जो गृहस्थ प्रशंसा करने वाले धार्मिक विद्वान व अतिथि सन्यासी अभ्यागत आदि सज्जनों की प्रशंसा सुने उन्हें दूर से भी बुलाकर अच्छी प्रीति अन्न पान वस्त्र और धनादिक पदार्थों से सबकार कर उनसे संग कर दिद्या के उन्नत से शरीर आत्मा के बल को बढ़ावे नयाय से सब को सुख के साथ सन्योग करावे। भावार्थ इस मंत्र में उपमा लंकार और वाचक लुपतो उपमा लंकार है। जैसे जल नीचे मार्ग से जाकर गड़े में ठहरता। वैसे जिसको विद्या शिक्षा प्राप्त होती है वह अभिमान को छोड़ के नंबर हो विद्यासय और उचित कहने वाला प्रसिद्ध हो जैसे सर्वत्र व्याप्त ईवर ने याधा योग विविध प्रकार का जगत बनाया वैसे विद्वानों की सेवा करने वाला समस्त काम करने वाला हो भावार्थ इस मंत्र में उपमा लंकार है हे मनुष्यों जिसके सूर्य प्रकाश के तुल विद्या कीर् उद्यम प्रज्ञा और बल हो वह सत्य वाणी वाला सबको सत्कार करने योग्य है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो दिव्य विद्या और प्रज्ञाशील विद्वानों की सेवा करता है वह मेघ के डंग दमाल युक्त दिनों के समान वर्तमान अविद्या युक्त मनुष्यों को प्रकाश को सविता जैसे वैसे विद्या देकर पवित्र कर सकता है भावार्थ जो विद्वान जन अपने निकटवर्ती अज्ञ अभिमानि पापी जनों को उपदेश दे धार्मिक करते हैं वे कल्याण को प्राप्त होते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो विद्वान जन पूर्ण साधन और उपसाधनों से युक्त उत्तम मार्ग से अविद्या युक्तों को विद्या और धर्म के बीच प्राप्त करते और जिसने इंद्रिय नहीं जीते उसको जितेन्द्रियता देने वाले मित्र के समान शिष्यों को उत्तम शिक्षा देते हैं वे इस जगत में अध्यापक और उपदेशक होने चाहिए भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे सबका आधार भूमि सूर्य के चारों ओर जाती है वाह जैसे नदी समुद्र को प्रवेश करती है वैसे सज्जन श्रेष्ठ विद्वानों और विद्या को प्राप्त हो धर्म में प्रवेश कर बाहर ले और भीतर के व्यवहारों को शुद्ध करें भावार्थ विद्वानों को चाहिए कि सकल शास्त्रों के विचार के सार से विद्यार्थी जनों को शास्त्र संपन्न करें जिससे वे शारीरिक और आत्मिक बल और विज्ञान को प्राप्त होवें इस सुक्त में विद्वानों के गुण कर्म और स्वभावों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 190वां सुक्त और 13वां वर्ग समाप्त हुआ अब 191 एक सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र से विशोषधि और विश्वैद्यो के विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे कोई चंचल जन अध्यापक और उपदेशक को पाकर चंचलता देता है वैसे न देखे हुए छोटे-छोटे विषधारी मुक्तक डास आदि छृद्र जीव बार-बार निवारण करने पर भी ऊपर गिरते हैं भावार्थ जो आए न आए वह वा आने वाले विषधारियों को अगली पिछली औषधियों को देने से निवृत्त कराते हैं वे विषधारियों के विषों से नहीं पीड़ित होते हैं भावार्थ जो नाना प्रकार के तृणों में कहीं स्थानादि के लोभ से और कहीं उन तृणों की गंध लेने को अलग-अलग छोटे-छोटे विषधारी छिपे हुए जीव रहते हैं वे अवसर पाकर मनुष्य आदि प्राणियों को पीड़ा देते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उत्पोमा अलंकार है जैसे नाना प्रकार के जीव निज-निज सुख संभोग के स्थान को प्रवेश करते हैं वैसे विश्धर जहां-तहां पाए हुए स्थान को प्रवेश करते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे चोरों में डाकू देखे और न देखे होते हैं वैसे मनुष्य नाना प्रकार के प्रसिद्ध अप्रसिद्ध विश्धारियों वा विषयों को जाने भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जो विषधारी प्राणी हैं वे शांत्यादि उपायों और औषध्यादिकों से विष निवारण करने चाहिए भावार्थ मनुष्यों को उत्तम यत्न के साथ शरीर और आत्मा को दुख देने वाले विष दूर करने चाहिए जिससे यहां निरंतर पुरुषार्थ बढ़े भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जैसे सूर्य अंधकार को निवारण करके प्रकाश को उत्पन्न करता है वैसे वैद्य जनों को विषहरण औषधियों से विषों को निर्मूल करना विनाशना चाहिए भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जैसे सविता अपने प्रकाश से सब पदार्थों को प्राप्त होता है वैसे विषहरणशील वैद्यजन विष रसायन युक्त पवन आदि पदार्थों को हरते और प्राणियों को सुखी करते हैं अब सूर्य के दृष्टांत से उक्त विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ जो रोग निवारक सूर्य के प्रकाश के संयोग से विषहारी वैद्यजन बड़ी-बड़ी औषधियों से विष दूर करते हैं और मधुरता को सिद्ध करते हैं सो यह सूर्य का विध्वंस करने वाला काम नहीं होता और वे विष हरने वाले भी दीर्घायु होते हैं अब विष हरने वाले पक्षी के निमित्त को ले विष हरने के विषय को कहते हैं भावारथ मनुष्य जो विष हरने वाले पक्षी हैं उन्हें पालन कर उनसे विष हराया करें अब और जीवों से विष हरने के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ जैसे जोंक विष वाली हैं वैसे 21 छोटी-छोटी पक्षी पंखों वाली चिड़िया विष खाने वाली हैं उनसे और औषधियों से जो विष रोगों का नाश करते हैं वे चिरंजीवी होते हैं फिर विषहरण विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचिक उपमा अलंकार है हे मनुष्यों हम लोग जो यहां 99 प्रकार का विष है उसके नाम गुण कर्म और स्वभावों को जानकर विष विष का प्रतिषेध करने वाली औषधियों को जान और उनका सेवन कर विष संबंधी रोगों को दूर करें फिर विषहरण को मयूरणियों के प्रसंग से कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मनुष्यों को जो 21 प्रकार की मयूर की व्यक्ति हैं वे न मारनी चाहिए किंतु सदैव उनकी वृद्धि करने योग्य है जो नदी स्थिर जल वाली हो वे रोग के कारण होने से न सेवनी चाहिए जो जल चलता है सूर्य किरण और वायु को छूता है वह रोग दूर करने वाला उत्तम होता है भावार्थ जो पुरुष विष वाले रत्नों से विष को निवृत्त करते हैं वे विष से उत्पन्न हुए रोगों को मार बलि होकर शत्रुभूत रोगों को जीतते हैं भावार्थ मनुष्य बिच्छू आदि छोटे-छोटे जीवों के विष हरने वाले पर्वतीय न्यूले का संरक्षण करें जिससे विष रोगों को निवारण करने में समर्थ होवे इस सुक्त में विष हरने वाली औषधि विष हरने वाले जीव और विषहारी वैद्यों के गुण का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यः समझना चाहिए यः 191 वां सूक्त और 16 वां वर्ग 24 वां अनुवाक और प्रथम मंडल समाप्त हुआ इत्य श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य राम परमविदुषाम विरजानंद सरस्वती स्वामिनां शिष्येण श्रीमत् दयानंद सरस्वतीना विरजिते आर्यभाषा समन्विते सुप्रमाण युक्ते सुभाषा विभूषिते ऋग्वेद भाष्य प्रथम मंडलम समाप्तम्